तथा सभी सनातन ग्रंथों से उभरती जीवन गाथा का अमृत हम पान कर रहे हैं समय और काल बहुत कुछ बदल बदल देता है कभी कभी अमृत का आ हट जाता है और अमृत देने वाले दिव्य मार्ग भी मृत से नजर आने लगते हैं बहुत सी संगतियां समय के साथ उनमें जुड़ जाती हैं और सदग्रंथ का अमृत भक्त तक नहीं पहुंच पाता हम उन सभी अंतरालों को लांगते हुए वेद की जो नितांत निष्कलंक स्पष्ट रूप है हम उसी में है आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक शहर में शहर से ही सटा हुआ एक बड़ा प्राचीन खंडहर नुमा बहुत लंबा चौड़ा मैदान था उदाहरण दीजिए समय के साथ वो ढहता चला गया था लोग उसे कुछ भूल बिसर से भी गए थे घर बनाने वालों ने उसमें से ईंटें भी निकाल ली थी और धीरे धीरे वहां जंगल भी उगाया था लोग खुश थे कि यहां घूमने सैर करने को मिल जाएंगे अतीत तो हम जानते नहीं इसका क्या है लेकिन जैसे जैसे इलाका भरने लगा घर बनने लगे बसने लगे तो कूड़े की समस्या आई तो सब ने अपने अपने कूड़े उसी मैदान में डाल दिए लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए भी वो इस्तेमाल होने लगा वो मैदान और फिर जिन्होंने मैदान को गंदा किया था वही नाग भों सिकोड़ के कहने लगे ये तो नगर का नरक है कुछ ऐसा ही वेदों के साथ भी हुआ है के नाम पर भेद की बात बहुत बहुत हुई है जबकि वेद और भेद कभी साथ नहीं चलते वेद एक व्यक्तिगत धर्म है जिसे सांप्रदायिकता से जातिवाद से किसी से भी कुछ लेना नहीं और यह हमने बहुत विस्तार से इन प्रवचनों में पढ़ा है वेद हमारे जीवन की सारी विसंगतियों को दूर करते हैं यह भी हमने जाना है उसे भी एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं क्योंकि उदाहरण बात को सरलता से समझा पाते हैं वेद ने कहा कि जीवन एक यात्रा है हम सब यात्री हैं हमें विस्तार से जाना कि हम यात्री हैं जन्म तो केवल एक योनि का पड़ाव है ठहराव भर है कल फिर मुसाफिर चल देगा यात्रा तो चलती रहती है इसी यात्रा के संदर्भ में हम आपको एक सामाजिक स्वरूप एक रेलगाड़ी के जनता क्लास डब्बे में दिखाते हैं बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है वहां पर आदमी बोरों की तरह ठुसे हुए हैं सहालत का समय है डब्बा भरा हुआ है बहुत से लोग खुस हैं उसमें लेकिन फिर भी वो सारे लोग परेशान नहीं हैं, क्योंकि सबको याद है कि थोड़ी देर का सफर है फिर इस डब्बे से निकल जाना है और फिर अगली यात्रा तो आगे होगी इस डब्बे से तो साथ छूट जाना है तो सब एडजस्ट करते हैं इतनी इतनी सी जगह में सब लोग प्यार से बैठते हैं एक दूसरे का परिचय लेते हैं कुछ भोली सी कुछ अजनबी सी कुछ अनकही सी बातें सुनते सुनाते हैं और सफर कट जाता है तस्वीर दे रहा लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उनके दिमाग खराब हो जाए और सोचे कि ये डब्बा ही उनका जीवन है उन्हें तो इसी में रहना है तो हर कोई वहां अपना संडास मकान ड्राॅइंग रूम जब बनाना चाहेगा तो वो डब्बा क्या घमासान न हो जाएगा आज वही हमारी अवस्था है कि वे की भी हुई आंखों हमने अस्वीकार कर दिया जबकि सच ये है मुसाफिर है यारू कल चले जाएंगे सब कुछ इस पड़ाव का इस पड़ाव पर रख जाएंगे ये हाथ ये पैर ये हड्डियां ये सोच ये विचार सब कुछ तो थोड़ी देर का डब्बा है मिल बैठे हैं चलो संग बतिया ले एक दूसरे का सहयोग कर लें यहां घर बसाने की बात क्या करते हो यहाँ बेडरूम ड्राॅइंग रूम इस डब्बे में हर कोई कैसे सजा पाएगा अरे डब्बा तो इतना सा है आओ मिल बैठ लें आओ मिल बांट लें आओ कुछ मन की अच्छी बात उससे कहें कुछ उसको भी मन को भाए कुछ ऐसा करें और अगले पड़ाव तो डब्बा छोड़ना ही है लेकिन जब समाज ने वेद से हट करके सोशियोलॉजी ने अपने रास्ते बनाने चाहिए तो आज सारे भूमंडल का आदमी संतरस्त है विक्षिप्त है अशांत है उसे हर जगह खोट दिखाई पड़ता है अब वो थोड़ी देर की यात्रा का भाव जाता रहा है और जिंदगी यूं लुटी लुटी सी बटी बटी सी वेद के स्थान पर भेद ही हमारा ज्ञान बना और हम भटकते चले गए और इस भीड़ में हम सब एक बार फिर उस राह को खोज रहे हैं वो राह जिस पर गए थे पूर्वज हमारे और जिस पर युगों ने जिया है युग बीते हैं जिस राह है। पर जिसे स्मृतियों ने गाया है जिसे वेदों ने सराहा है जिसे पुराणों ने और लीला ग्रंथों ने अपने रूप से रस से सौंदर्य से बहुत बहुत सजाया है हम भगवान राम की कथा में है लेकिन उससे पहले थोड़ा पिछले रविवार की ऋचाओं को दोहरा कर वेद से हाँ तो कहा तानो अध्य वनस्पति आ क्योंकि ये ऋचा समापन पर है फिर हम नहीं दोहरा पाएंगे इसे तानो अध्य इंद्रे मधुमत सुतन ये पूर्व की रिचा है।, है उनको हम सब इस भांति से आरंभ हो घुल मिल जाए प्रयासरत्न हो जिस प्रकार हम भस्मी से वनस्पति और वनस्पतियों से साधना के द्वारा यज्ञों के द्वारा भी उत्पन्न होते हुए भी ही अंकुरित और जन्मते हुए इस मानव के रूप में पाए हैं आओ आज फिर शुरू हो जाए अपने अंतर में झाके आप ब्रह्म ज्वालाएं हम सब में प्रज्वलित हैं आओ नैमित यज्ञ से स्वयज्ञ में हम सब आए अपने को पढ़ें अपने आप को जाने और इंद्राय ब्रह्म ज्वालाओं के मधुमत उस उन्नत महाधुर्य में आकर के प्रवेश करें और एक नया जीवन पाएं क्योंकि जीवन तो यात्रा है यहां से तो जाना है चाहे तो पित्रयान से चिता की लकड़ियों पर जाए और चाहे तो अपनी ही आत्मा अनंत में व्याप्त हो देवयान से गमन करें शुक्ल कृष्ण गति है शाश्वतें मते क्या आयाति अनावृत अन्य आवर्तती पुनः दो रास्ते और उसी को आज की ऋषा में इस सूत को पूर्ण कर रहे हैं ऋषि और देखिए उनकी विनम्रता अकिंचन भाव कहा जिसके पास विनम्रता नहीं वो वेद कभी पा सकता नहीं वेद विनम्रता और अकिंचन भाव की बात करते हैं बंध तो रावण का दूसरा नाम है ऐठना तो एक निकृष्ट मनोवृत्ति है जिसकी साधुता और विनम्रता चली गई उसका जीवन कोई मूल्य नहीं रखता उसी को आज कहा है कहा उठ चंद सोम पवित्र आ सच ही ये इस सूख की पांचवें सूख की समापन ऋचा है आखिरी ऋचा में यज्ञ के प्रति हम अपनी स्तुति प्रस्तुत करते हैं और हम देख रहे हैं सभी ऋचाओं में ऋषियों में से जहां जहां से हम गुजरे हैं हमने देखा वेद ने जात की बात नहीं की वेद ने सांप्रदायिकता की बात नहीं की वेद हमसे सिर्फ हमारी ही बात करता रहा भीतर की सुति दिलाता रहा और हम थे कि भीतर जाने को राजी नहीं थे उतर जाते तो अपनी जगहों तक पहुंचते और सत्य पा जाते तो कहा उच्छिष्ट चर्म उच्छिष्ट चर्थ तो आप जानते हैं गंदा त्याज अगरा जो खाने योग्य नहीं है जूठा उच्छिष्ट कहते हैं उसको भोजन उच्छिष्ट हो जाता है तो कहा उच्छिष्ट उच्छेष्ट है हम ग्रहण करने योग्य नहीं है हम अपने लिए कह रहा ऋषि ऋषि की विनम्रता देषि ने भी दे। कहा मौसम कौन कुटेल खलका में जहा तन देव ता ही ऐसो नमक हरा संत दम में नहीं विनम्रता में जाती है दम भी असक्त व्यक्ति जाता है क्योंकि वो अंधा होता है आंखों के रहते हुए भी, भी तो कहा वो छीष्ट अग्राह्य हैं त्याज्य है आप है ग्रहण करने योग्य तो कदापि नहीं है हम लेकिन हे यज्ञ हे आत्मा हे घटघटवासी हे ब्रह्म ज्वाला वो शिष्ट चमोर भर आज अपने उधर में हमें भोजन के रूप में ग्रहण करो यज्ञ की रश्मियों में संभालो हमें सामग्री बात स्वीकार कर लो ये सत्य है उच्छिष्ट है हम हम दूसरों को तो कह सकते हैं लेकिन अपने को कोई गाली देगा क्या भाई शांत होगा तो विनम्र होगा और जिसके पास विनम्रता होगी वेद उसी का होगा शिक्षा मत भूलना कह उठ अग्राह है ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है लेकिन हे महान हे यज्ञ ये आत्मा हे ब्रह्म ज्वाला वो उच्छिष्ट ही तो था मेरे तन की मैल वो भस्मी वो समाज का त्याज्य उसको भी तो उस उच्छिष्ट को तूने ही तो यज्ञों के द्वारा पावन फलों और वनस्पतियों में लौटाया था तो तो पवित्र पावनी गंगा है हे यज्ञ की अग्नि तो ही तो सब को पवित्र करने वाली है सारे समाज के न्याय को तो ही तो अपनी अग्नियों में यज्ञों के द्वारा पवित्र कर उस दुर्गंध को त्याज को पुनः वनस्पतियों में अन्न में पवित्र फलों में सुगंध में रस में सभी आती है तो ब्रह्म ब्रह्मि ही ब्रह्म ज्वाला उच्छिष्ट है हम जाने कितने पाप किए जाने अनजाने की कितनी भूलें कितनी बाजगा आसक्तियों के वशीभूत माए मेरों के लिए हमने बहुत पाप किए होंगे अपनों के लिए लंगा बनाने में हम सब दस मुंह वाले दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए हम सब रावण बने होंगे आज जब भीतर की सुधी आई है तो तेरी ज्योति हमारी कल्पनाओं में ही माँ उभर आई है बहुत भूले हैं, बहुत से पाप है बहुत, बहुत अज्ञान रहा है हमने पर तूने तो सदा त्याज्य को ही अमृत बनाकर सचराचर को लौटाया है हे जीवन दायनी तो उच्छेष्ट है हम आज हमें फिर अपने रूक में भर ले अपने गर्भ में ज्योतियों के हमें उदरस्त कर ले भर सोम। उस ज्योतिर्द जल जो अमृत जल है जो ज्योतियों का रस है उसमें नहला सोमन, सोमन ज्योति, सोम सोमने ज्योति सोमज्योति जल को कहा तो पूर्व के प्रथम ऋषि में भी हमने पढ़ा है सोलम पवित्र आज उस ज्योतियों के जल में ब्रह्मा ने हम सबके अंतर में प्रजित हे यज्ञ की ज्वाला आज हमें अपनी रश्मियों में पवित्र कर सोम पवित्र आश्रय और उनको धुला धुला सा बना हमें पवित्र कर आज पुनः हमारा सृजन कर दे हमें फिर उत्पन्न कर इस बार हम तेरी अग्नियों से ही प्रगट हो और कैसा रूप ले ही। नी माने निहित कर व्याप्त कर यही धारण करा दे मां आज धारण करा दे गोविधि का संधि विछेद हो जाएगा गो धन आदि गो माने ज्योतिया ज्योतियों का सम्मुख करते त्वचा तो हमारी बस ज्योति ज्योति हो अब ये शरीर नहीं वो देव रूप दे कि हम भी बन ज्योति बन ज्वाला गगन की ओर चले यात्री हैं यात्रा पर आगे बढ़े पड़ाव में तो छूटना है वो वहां पित्रयान के क्यों छूटे चलो आज देवयान से चले वे मुझको मेरी राह दिखाते हैं और उस डब्बे की भीड़ में वो लड़ गए थे क्यों क्योंकि उन्हें याद जो नहीं रहा था क्यों उन्हें जाना कहीं और है ये तो क्षणिक यात्रा है आगे फिर यात्रा है तो क्या वो लड़ते लेकिन भूल गए कि वो यात्री नहीं वो तो मकान मालिक है तो लड़ गए थे अपनों से भी भिड़ गए थे वो याद नहीं था कि यात्री हैं हम जाना है हमको विवेक की ऋचा किस भी हमारी आंख में खोल पाएगी तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा पतंग हमारा मुकद्दर बन जाएगा और फिर नाना योनियों में भटकना ही तो रह जाएगा वेद भीतर की आंख देते हैं मुझसे मुझको मेरी पहचान देते हैं मुझको मेरी जड़ों से जुड़ते हैं कटी पतंग सा मेरा मुकद्दर फिर नहीं रह जाता ये वेद की बात है जिसे सतही विद्वता पिछले हजारों साल में पा नहीं पाई है और उसी को हमने ब्रह्म सूत्र में भी लिया है जैसा कि पूर्व के सूत्र में सूत्र में हमने कहा नौ सूत्र में उन्नीसवें सूत्र में कहा अस्विन अस्य चा तद योग शास्त्री ये पिछले रविवार है असमें यू अस ऐसे ही तथा तब तद इस प्रकार के योग में ही शास्त्री स्थित होना ही रह पाना है तुम कहो कि फलाने तीरथ में चले जाएं तो मोक्ष हो जाएगा फलाने जगह एक मंत्र पढ़ाएं तो मुक्ति हो जाएगी ब्रह्मसूत्र में कहा नहीं ये सच नहीं है कहा आनंद मयू अभ्यास जो आत्मा को आनंद मानकर संपूर्ण उसी को सर्वस्व मानकर जो उससे योग करता है जो जुड़ता है वही सत्य पाता है सबकी राह सबके भीतर जाती है तो वही यहां भी कह रहा हूं कहा कि अश्विन से चा तद योगी कि यूं ऐसे तद माने ऐसे ब्रह्म से आत्मा से योग योग करना जुड़ जाना अद्वैत होना ही संपूर्ण शास्त्रों में वर्णित हुआ है और आज का सूत्र भी खोल है ब्रह्म सूत्र का अगला सूत्र है हमारा बीसवा सूत्र है कहा अंतस्त अंतस्तद धर्मोपदेश अंततः के अंतर में स्था स्थित होना स्थापित होना ऐसे धर्म का ही संपूर्ण सदग्रंथों में उपदेश हुआ है और हम तो बाहर ही बाहर भटकते रहे हमने भीतर जाना ही नहीं चाह हम तथाकथित भक्ति को ही सब कुछ मानते रहे और हम भूल गए कि जिसे तुम भक्ति कहते हो वो कभी भक्ति ही नहीं थी गांव का गवार लड़का भी जब कभी किसी फिल्मी हीरो पर आसक्त हो जाता है उसका भक्त हो जाता है तो वो खाली भजन नहीं करता उसके वो उसके एक्शन मोशन बाल भी वैसे बनवा लेता है कपड़े भी सिलवा लेता है और उसकी चाल भी उस हीरो की जैसी हो जाती है जिसके ऊपर वो सम्मोहित और भक्त होता है गांव का गवाद लड़का भी और कैसी भक्ति करी मैंने कि ना उसका शील आया ना उसकी सहृदयता आई ना उसकी सरलता आई ना उससे जुड़ने का भाव आया उसकी मरलेवा आई तो मैंने कौन सी भक्ति करी मैंने कौन सी भक्ति सजाई भक्ति का अर्थ उसमें डूब जाना है भक्ति का अर्थ उसे रोम रोम में प्रवाहित करना है और उसमें अपने आप को ढाल देना है राम की भक्ति कैसी जो चेहरे पर ना दिखे मेरे राम सबको वो भक्ति क्या होगी चाटुकारता को आप भक्ति कहते हो और वो भी झूठी वो भक्ति नहीं होती जिसके हर भक्त होते हैं मैं और मेरों के तो जो अच्छा मिलता है बाजार से खरीद के उनके लिए लाते हैं मंदिर में आते हैं तो उनसे कहते हैं मेरों के लिए ये और दे देना तो हम इनके भक्त हैं ये मेरों के भक्त हैं लेकिन देखो खुली आंखों में अंधा बन कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं कहा वेद आंख खोले और हम वेद में अपने को समाधिस कर लें हर रास सरल हो जाएगी और वही यहां कहा है अंतस्ता धर्मो उपदेश ऐसे ही धर्म का उपदेश सभी में हुआ है ये खाली माला फेरण भजन गायन और जिसमें भाव ही नहीं ये कैसी भक्ति है और यदि हम भक्त थे राम के तो हमने संसार के क्षणिक सुखों के लिए हर बार इस भक्ति को छोड़कर आसक्तियों की शरण कैसे ली हमारे मन में विश्व के बीच कब बोए गए किसने बो दिए ये देश ईर्षा ये लोग मोह आए कहां से और जो इन्हें न ढो पाए उन्होंने भक्ति धो दी अपने जीवन में बहुत से लोग आते हैं लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं आते ही वो मूर्तियों में मीन में, में करने लगते हैं तुम तो मुझसे पूछते हैं का ये आधुनिक भक्त हैं वरना भक्त तो वो है जो दुख में सुख में पीड़ा में वियोग में हर चीज में उसकी दया कृपा देगी हम वो नहीं देखते हैं हम निमेह किया करते हैं हम क्या कर पाएंगे भक्ति अपने को धोखा तो ही तो दे पाएंगे संत तुकार है और नरसिंह मेहता दोनों विठ्ठल जी के मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं बड़े भक्त हैं दोनों महन में भक्त हैं नरसी मेहता की पत्नी बड़ी सुशील है सदा थाली सजा के रखती है और पति के साथ भक्ति में मस्त झूमती रहती है और तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा है उसकी कस के पिटाई करती है मूल में किया करती है यहां तक कि जब तुकाराम जा रहा था तो ऐठ के घर के कमरे में बैठी हुई थी देखने भी नहीं गई और संत गगन को चला गया वो अपनी ऐठ में ही बैठी रहेगी मीन में ही लेकिन दोनों संत जब विठल जी के मंदिर में आते हैं तो दोनों विठल जी से कहते हैं मेरे पे अतिशय कृपा की तो कहा राम कहते हैं ऐसी कर्कशा पत्नी दी कि विठ्ठल तेरे अलावा कहीं माना को लगना ही नहीं, नहीं देती बड़ी दया की बड़ी दया की संत हर चीज में प्रभु की दया खोजता है और आसक्त हर अच्छाई में बुराई ढूंढा पड़ता है भेद को समझो हरी ऐसी करकशा पत्नी थी विठल जी आपने तो बड़ी कृपा करी संसार में मन ही नहीं लगने देती रहता आप ही में लगा वो है वो खुश आप होते तो आप जाकर के भगवान से झगड़ा करते कि ये मेरे साथ करना था क्या सुबह शाम यही देखता हूं मैं नाटक आप सबके और विठ्ठल जी के मंदिर में जब नरसी मेहता आए हैं कहा विठर मेरे भी अतिशय कृपा की है ऐसी सुशील धर्म पत्नी थी कि वो थाली सजाए रहती है वो मेरा मन तो आप के चरणों में लगाए रहती दोनों प्रसन्न है करकशा है तो भी सुखी है और सुशील है तो भी परमान है और तुम्हारे पास सिर्फ मीन मेघ है गलतियां ढूंढने की मनोवृत्ति है तो संत हृदय कैसे पाओगे और मर गई पत्नी नरसी मेहता की और मंदिर में बिठल के जाके झूम झूम के नाच रहा है वो और गा रहा है क्या भली थी भाजी जंजाल सुखे बघीषु श्री गोपाल कि चलो ये अंजाल अब तो तुझे होगा उसमें भी दुखी नहीं है और तुम कहीं पर भी सुखी नहीं तुम भक्ति कैसे पा सकते भक्ति एक स्वरूप है संपूर्ण रूप है आधे आधे बट करके भक्ति नहीं होती है ये दिखावा भक्ति कल योगी मैं जानता नहीं भक्ति ने कोई अपने प्रभु में खोट नहीं ढूंढता उसके मनोरम रूप का रस ढूंढा करता पीड़ाओं को भी वो आलिंगनबद्ध बड़ी विनम्रता से ग्रहण करता कि नारायण इस विपत्ति को भी जो मुझ पर आई है प्रभु आपकी दया है इसमें भी मेरा कोई भला है और आसक्त हर भलाई में भी बुरा ही खोजा करता है भक्ति अति दुर्लभ है उसको पाने के लिए हमें अपना स्वभाव मन सब कुछ धोना और बदलना पड़ता है और इसी को हम गुरुकुल में लीला कथाओं के द्वारा पढ़ाते हैं भगवान राम की कथा में हम हर छात्र को केवल प्रभु का इतिहास नहीं पढ़ाते हम प्रत्येक छात्र को उसके जीवन में सारे पात्रों की पात्रता को ढालकर उसे श्री राम सा अवधारणाना चाहते हैं हम नहीं बलि बलिदाने वाले भांडों को नहीं हमें तो राम को चाहते हैं कि हर घर में एक राम हो धरती स्वर्ग हो जाए तो इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व को हम पात्रों में ढालते हैं कथा अपनी जगह है पात्रता हम सब में व्याप्त है उसी क्रम में चल रहे हैं दशरथ जी के साथ चारों कुमार महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे हैं कथा में हाँ। और वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे पहले यह गोपवीत संस्कार होता है क्योंकि हम इसकी चर्चा पूर्व में भी कर हैं तो संक्षेप में तीन तागे तीन सूत्र हैं जीवन के पहला हम भस्मी से आने में कैसे आए इन पेड़ों के घर में वो ब्रह्म ज्वालाएं किस प्रकार यज्ञों के द्वारा समाज की दुर्गंध को त्यासी को भस्मी को मट्टी को पुनः अन्न में लाती है तो हम हर पेड़ को यज्ञ स्थली मानेंगे ये नहीं खाली जो हवन हमने किया ये प्रतीक है जैसे पढ़ाते कबूतर से कहा पढ़ो अब हर पेड़ एक यज्ञ स्थली है जहां सोम ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञों के द्वारा भस्मियों को अनादिक में लौटा रही हैं, ये ऋषि हैं, ये साधक हैं, इनके देहों में साक्षात आत्मा परम ब्रह्म और प्राण वायु यज्ञों के द्वारा हर भटक गए शरीर को फिर सुगंधित जीवन और वनस्पतियों में लौटा रहा है तो यज्ञो पवित्र का पहला सूत्र है हर पेड़ को प्रभु का मंदिर यज्ञशाला मानूंगा क्या मानते हैं और दूसरे सूत्र में पहले ऋषि ने अब पढ़ के आए बड़े विस्तार से कि वनस्पतियों को जब एक दंपति ने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें शरीर का एक कोष भी बनाना नहीं आता वो तो केवल रामलीला का निमित्त नाटक करते हैं ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञों के द्वारा उस अन्न को वनस्पति ऋष्वारिष् भी, भी जो की रिचा में हवा भी पड़ के आ रहे हैं ये ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञों के द्वारा जिसे आने में लौटाती हैं उन वनस्पतियों को शरीरों में यज्ञ के द्वारा यथा गर्भस्थ शिशु के रूप में सभी देहों में लाती हैं समान है तो फिर भेद कैसे हो सकता है सी राम में सब जग जानी जन जानी नहीं कहा जग जानी का संपूर्ण सचरा सर ही सीए राम है वो ब्रह्म हम सब में व्याप्त है हम भेद कैसे कर सकते ये जात ये पात ये सब हम नहीं जानते वेद भेद नहीं जानते हैं वेद भेद नहीं जीते हैं इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और जिनके मन में भेद है वो वेद कभी पा नहीं सकते थोड़ा सा भी भेद रह गया तो अभेद तत्व की प्राप्ति जो वेद है वो कदापि नहीं होगी हमें सब में श्री राम भाव रखना ही होगा तो दूसरा सूत्र है हर शरीर देवालय है क्योंकि प्रभु का बनाया असली यज्ञ स्थली तो ये शरीर है जहां आज भी ब्रह्म अग्निया यज्ञ करके जूठे भोजन को रथ और ज्योतियों में लौटाती हैं आत्मा श्री राम हर शबरी के जूठन को रथ और ज्योति में बदल रहा है तो ये शरीर ब्रह्म अग्नियों के पवित्र यज्ञ स्थली है हमें इन्हें कभी मैदा नहीं होने देंगे और सब में हर शरीर को प्रभु का कि धरोहर मानेंगे ईश्वर का बनाया मंदिर जानेंगे किसी से ईर्षा द्वेश भेदभाव नहीं करेंगे जो हो गया है भेद तुम तो लुट जाएगा वेद और तीसरे सूत्र से हमें जाना कि शरीर शरीर मेरा आत्मा श्री राम की है जो शरीर का एक कोश मैंने बनाया नहीं उसे मैं दुष्प्रयोग कैसे कर सकता हूं तो तीसरे सूत्र से गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व ही हमने उसे ज्ञान दिया कि अपने को ईश्वर की धरोहर और स्वयं निमित बन करके तुम्हें इस शरीर में जीना है क्योंकि जब इस शरीर का मालिक तुम नहीं आत्मा है तो फिर बीवी मालिक खेत खलिहान मालिक दुकान मालिक तू कहां से हो जाएगा नियमित मात्र सब ऐसा साझी गीता में भी भगवान ने कहा हम निमित हैं हमें निमित्त मात्र रहना है और इस प्रकार गुरुकुल में अनुपम ज्ञान पाते हैं धीरे धीरे वे शिक्षा को प्राप्त होते हैं हम कथा का संक्षेप करेंगे कथावाचक उसका विस्तार करते हैं और समय आता है वहीं पर उनके साथ निषाद बालक गु और उसके सारे सखा उसके साथ पढ़ने आए हैं और वो श्री राम के अंतरंग सखा हैं। शिक्षा में कोई जात पात नहीं होती राम के काल में तो नहीं है ये जाते हैं ये पाते हैं, ये बोध ये सब होते हुए भी कोई भेदभाव नहीं है ये सामाजिक व्यवस्थाएं, है इसका धर्म से क्या लेना समाज स्वयं को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई भी व्यवस्था बना सकता है है हाँ। ना? लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि भेदभाव है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है अब क्या कहोगे भेदभाव है समाज में अरे भाई जिसने जो दिशा पकड़ी अहसोस है, सो सो है गुण कर गुराक्षा जो गीता में कहा कोई भेद नहीं और जब शिक्षा पूर्ण होती है तो शिष्य गुरु को अंतिम अंतिम उपदेश देते हैं और उस पूर्ण से कहते हैं कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी मैं तुम्हारा गुरु बना क्योंकि यदि मैं गुरु नहीं बनता और तुम तो मेरे प्रति समर्पित नहीं होते तो तुम इस ज्ञान को भी गंभीरता से आचरण में नहीं उतार पाते तो मैं तुम्हारा गुरु बना और मैंने तुम्हारे मन के खाली घड़े वेद के अमृत से भरे मैं गुरु बना आज जब तुमको गुरुकुल से मैं पूर्ण स्नातक कर बनाकर समाज को लौटा रहा हूं तो सुनो आत्मा ही तुम्हारा गुरु है मैं तुम्हें गुरु भाग और ऋण दोनों से मुक्त कर रहा हूं वंदे कृष्ण जगत गुरु आत्मा ही गुरु है इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोय देवी गोभीत क्या आत्मा ही दीक्षा गुरु है वही चक्षस है भीतर की आंख को खोलने वाला है तो कहा मैं तुम्हारे सामने निमित गुरु था अन्यथा आत्मा ही जो उस देव के गुरुत्व को धारण किए है वह आत्मा ही पीरा गुरु है जा, अब उसी से आदेश लेना उसी के आदेश में रहना निमित है तू निमित मात्र ही बन के जीना आसक्त व्यक्ति अंधा धृतराष्ट्र होता है और उसकी हर सोच आंखों पर पट्टी बांधने वाली गंधारी हुआ करती है जो निमित नहीं वो भक्त भी नहीं है उनको तो डूब के जीना उनपे समा जाना तो यहां देख रहे हैं कि रामायण की कथा में भी मैं गुरुकुल में केवल कथा नहीं पढ़ा रहा हूं वहां दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला दशानंद राम है दस इंद्रियों का निग्रह करने वाला ही दशरथ है और इस मन दशरथ की तीन मनोवृत्तियां ही यहां कौशल्या सुमित्रा और क्या दूसरों की पीड़ाओं को पी के भी सुख देना कौशल्या असंख्य लोगों को सहना ये कौशल्या है सबके साथ समभाव रखना मेरा तेरा अपना पराया नहीं करना क्योंकि निमित्त जो है हम तो अपना पराया क्या है यह सुमित्रा है जिसके दो बेटे हैं जो समभाव से एक केकई के साथ है तो दूसरा कौशल्यानंदन के साथ है, कोई भेद नहीं है और तीसरी मनोवृत्ति केकई है जिसे जिज्ञासा कहते हैं मन जिज्ञासा के साथ ही रमण करता है इसीलिए केकई दशरथ की सबसे प्रिय रानी है पीड़ा सहने की मनोवृत्ति कौशल्या पीड़ा पी करके भी सबका कल्याण जाने की मनोवृत्ति कौशल्या बेशक बड़ी महारानी है लेकिन प्रिय अतिशय प्रिय तो केकई है मन दशरथ सुमित्रा तो समान सेवा है हमने सभी पात्रों में ये रूप देखे और पाए कि हमारे ही जीवन के विभिन्न भावों को पात्रों के रूप में एक ऐतिहासिक सत्य घटना पर एक एककु वंशी श्रीराम जिन्होंने जीवन को धरती पर उतारा है उन महापुरुष की कथा के साथ जो नारायण अवतार है उस कथा को पृष्ठ रखकर मैं हर बालक के जीवन में घटती रामकथा सुनाता हूं गुरुकुल में लेकिन आपने तो इन्हें कोरी कथाएं भर बना के रख दिया और कभी अपने को मांझना धोना टटोलना नहीं चाह शिक्षा को लेकर के जब लौटते हैं और धनी हो जाता है चारों कुमार सुशिक्षित होकर आते हैं अक्सर लोग सनातन धर्म पर कीचड़ उछालते हैं बाल विवाह को लेकर भाई बाल विवाह हमने कर दिए। है यह तो सरासर झूठ है समाज अपनी हर कुरीति को वेद पर और सदग्रंथों पर और अतीत पर डाल करके और अपनी इतिश्री कर लेना चाहता है 25 वर्ष से पहले बालक पढ़ के गुरुकुल से लौटेगा ही नहीं तो बाल विवाह कैसे हो जाएंगे और जब तक कन्या मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होगी वो भीड़ में पति का चयन कैसे करेगी क्योंकि भरतखंड में तो स्वर प्रथाएं हैं तो ये बाल विवाह धर्म ने दिए ये किस समझदार ने कहा लेकिन कहा ना कि वो मैदान नेग्लेक्टेड था कूड़ा हम ही डालते रहे और आप हम कह रहे हैं ये तो नरक है ये वक्त के कूड़े हैं जो आपने निग्लेक्ट हो गए वेदों पर डाल दिए हैं। वेद ने कब्बल विवाह की बात की थी और गुरुकुल से उपराण होने के उपरांत ही विवाह होते थे लेकिन गुलामी के अंतरालों में इस भयाकान संस्कृति को अपने अंग समेटने पड़े थे जैसे कछुए पर प्रहार करो तो कछुआ अपने अंग समेटता है तो ये अंग समेटन प्रक्रिया थी कि जल्दी से विवाह कर दो कहीं वो विधर्मी विदेशी उठा ना ले जाए और हम किसी को मुंह दिखाने काबिल ना रहे इस पीड़ा ने बाल विवाहों को आगे बढ़ाया और ये सिर्फ गुलामी के तास्ता के अंतरालों में उत्पन्न हुए हैं ना कि धर्म ने दिए हैं आपको हर बंदी गाली धर्म को हर कुरीति के लिए वो जिम्मेदार है लेकिन ऐसा यहां कभी नहीं होता था हमेशा परिपक्व अवस्था में ही विवाह की बात थी जो अपने को ना जान पाया जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं वो एक दूसरा भार कहां से उठा पाएगा और आज तो आप बुढ़ापे तक परिपक्व नहीं होते क्योंकि परिपक्व मानसिकता जोड़ती है दुश्मन को भी अपना बना लेती है सब जुड़ जाती है आप परिपक्व पर मानसिकता के स्तरों पर हम लड़ा झगड़ा करते हैं और अब तो हमने सुना है कि बाप और बेटों के बीच चूल्हे अलग अलग हुआ करते हैं आप मेंटली मेच्योर हुए हो या बहुत बौने हो गए हो आप बताओ मुझे एक वो युग भी थी जब सौ लोग होते थे एक परिवार एक चूल्हा होता था और सारा घर खुशियों से गमकता महकता एक सुनहरी सी भूख एक प्यारी सी चांदनी की चटकती चांदनी की रोशनी में हर व्यक्ति निरंतर जिया करता था अब तो सब दिन वो कल्पना हो गए तुम क्या जानो परिपक्व मानसिकता के स्तर क्या हुआ करते हैं मालक लौट के आए हैं अवध सजा है अवध का भी अर्थ हमने किया है अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके जहां राम तहा अवध जब तक आत्मा है ये शरीर अवध है मेरा स्थान ही अवध है राम गए तो गई अयोध्या आत्मा गया तो अवध का वध हो गया ले जाते हैं फिर गाते हुए राम नाम बड़े जोर जोर से बोलते हैं करे भी तो चले गए वध हो गया ले चलो रावण लिए जा रहा गांव के दक्षिण में शमशान घाट में लंका में उत्तरायण नहीं हो पाया लंका जा रहा है फिर से और वहां रावण भी वहीं मिलेगा वो महापात्र जो है जिसे आप वहां ब्राह्मण कहते हैं रावण यथावत खड़ा है और लंका के वासी भूत प्रेत राक्षस है शमशान घाट के वासी भी यही है लंका यथावध है बोलो लंका जाना या अवध बन जाना राम के हो जाना ये बोलने हम सबको करना है लौटे हैं चेहरों कुमार रानिया अति प्रसन्न है दुल्हों से सजा है अयोध्या लेकिन दूसरी ओर असुरों का आतंक बढ़ रहा है मुनि विश्वामित्र संतत हैं और वो अवधा पहुंचे हैं उनका स्वागत हुआ है विश्वामित्र जी का विश्वामित्र का अर्थ भी हमने किया है नोट कर लें विश्व से मित्र जो प्राणी मात्र से मित्र भाव रखे उसे विश्वामित्र कहते हैं अमर मित्रता को करने वाला विश्वामित्र माने विगत स्वामाने मृत्यु मृत्यु से रहित अर्थात अमर मित्रता को धारण कराने वाला विश्वामित्र। आत्मा श्री राम है योग स्थित बन लक्ष्मण है, भक्ति का जो धुला धुला भाव है वो भरत है और ऋषियों को मार कर शत्रुओं को जीतना है ये शत्रुघन है और ये सारे मेरे जीवन के भाव भी है कथा में पात्र वहां है तो मेरी जीवन कथा के पात्र मुझमें भी सदा रहते हैं मुझे उनको पहचानना ये कथाएं मेरी हैं मुझको वक्त मेरी कहानी सुना रहा था और मैं उसे कोई विदेशी अथवा अतीत की कहानी समझकर कुछ जागता था कुछ ऊंधता था बस सुनता चला जा रहा था ना ये तुम्हारी कहानी थी और तुम ही ना पढ़ पाए अपने ईश्वर मित्र ने कहा कि मुझे मेरे यज्ञों का विध्वंस करते हैं आसुर तो तुम उनकी यज्ञों की रक्षा के लिए मुझे राम और लक्ष्मण पटित हो दशरथ जी के लिए तो जैसे धरती फट गई आकाश गिर गया राम उनकी मैनों के तारे हैं महागाम केवल श्री राम को है लक्ष्मण जी को नहीं वल श्री राम को ही उन्होंने है ले जाना लेकिन विश्वामित्र नहीं मानते हैं मनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राजन जिसकी एक टंकार से सृष्टि में प्रलय हो सकती है वे मुनि विश्वामित्र श्री राम को लेने आए हैं इसमें कल्याण कुमार राम का ही है आप चेतना करें जाने दे विश्वामित्र जो जिन्होंने तप के द्वारा ब्रम रिश्त उपाया जिन्होंने त्रिशंकु को आकाश में टाँग दिया जिन्होंने नई सृष्टि करके दिखा दी उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए और किसी की ने क्या जरूरत है अवश्य ही भविष्य के गर्भ में कोई रहस्य है उसी को पूरा करने के लिए महामुनि विश्वमित्र पधारे हैं राजन संकोच त्यागें मोह करें राघवीन को जाने दे तो लक्ष्मण जी हर ठांग लेते हैं कि वे श्री राम की बिना नहीं रह पाएंगे तो हताश होकर लक्ष्मण को भी भगवान राम के साथ वन को भेज देते हैं विश्वामित्र जी के साथ यदि विश्वामित्र को नहीं पाया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा वैसे तो खलनायक बना दिया टीवी वालों को लेकिन यहां नहीं है ऐसा क्योंकि जब तक मेरे जीवन में प्राणी मात्र के प्रति विश्वामित्र भाव नहीं आएगा मुझे राम तत्व की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती भेद भक्ति का निरोध है मुझे अलग कर देते हैं त्री जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं मानू मनु दशरथ जी के भोले पम को सोच करके मुस्कुराते हैं कि भोला दशरथ ये नहीं जानता कि सेनाएं जो मुझे दे रहा था कि मैं सेनाओं को भेजता हूं आपके साथ रक्षा के लिए वो भोला ये नहीं जानता कि सेनाएं अशुरत्व को बढ़ा तो सकती है मिटा तो नहीं सकती है माने माने रहित और सुर माने देवत्व देवत्व से ही विचारों को असुरों की भांति अपने जीवन में हम लोग भी तो बढ़ाते हैं ना इसीलिए तो मिट जाते हैं तो सेनाएं अतृप्तियों को इच्छाओं को आसक्तियों को विषांतता को भौतिकताओं की बढ़ा ही सकती हैं ये सेनाएं यदि कोई भी मिटा सकता है असुरत्व को आत्मा श्रीराम और योग में स्थित मन लक्ष्मण ही समर्थ है सोचो विचार करो तुमने कहा स्वामी जी ये काम हो जाए फलाना काम हो जाए तो फिर हम भक्ति में आएंगे वो होगा बोले उसके बच्चे भी हो जाए तब आएंगे फिर बोला उनकी शादी हो जाए तब आएंगे और तब यहां कहां हो लकड़ियों पे इंतजार है तुम्हारी सीता की सेनाएं अशुरथ बढ़ाती है मन योगी हो हु, राम रूपी लक्ष्मण स्थिर हो मन लक्ष्मण हो आत्मा श्री राम में योग कर जाए राह सरल हो जाए जीवन धन्य हो जाए उन्होंने कथा सुनी और तत्व तो नहीं पढ़े जब आगे बढ़ते हैं तो मारीच और सुबाहू और ताड़का आदिर असुर मिलते हैं उन्हें मार्ग में तो रागुण उनको तो मिठा देते हैं मारी को शौ योजन दूर फेंक देते हैं लेकिन जब पहले ताड़का मिलती है अभी हम ताड़का में ही हैं तो ताड़का को देखा तो विश्वमित्र ने कहा कि राघव इसे अभी मारो ताड़का एक महा अति बलशाली राक्षसी है और भगवान राम की ये कथा हमारे जीवन की राह है जिस राह से गए हैं वे वो राह हमारी है हमें उन्ही दरों से गुजरना होगा तो राम पाएंगे कहा कि श्री राम इसे तुरंत मारो राघवन सोचते हैं श्री राम कि तो स्त्री है वध कैसे करते हैं? तो उसको भय दे करके भगाना चाहते हैं। तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि राम भूल कर रहे हो यदि यहां वेद अभेद है तो यहां स्त्री और पुरुष की बात भी नहीं है यह तो असुर वृत्ति है इसे अभी मारो राम इसे तत्ण मारो ये तालका है यदि पैर ढल गई तो इसका बल एक हजार गुना अधिक हो जाएगा फिर मारना इसको आसान नहीं होगा राघवेंद्र से अभी मारो ये तालका है और यदि रात्रि आ गई तो हम सबको मरना पड़ेगा ये ना मारी जा सकेगी ये ताड़का है ये ताड़का क्या है दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति हम सब में रहती है यही तो ताड़का है दूसरों को ताड़ना देकर प्रसन्न होने की मनोवृत्ति ही तो ताड़का है ताड़नाएं जीने की मनोवृत्ति तो मनो भी तो ताड़का है ये ताड़का है किसी को नीचे दिखाकर पीड़ा दे के प्रसन्न होना किसी का अपमान करके खुश होना ये मनोवृत्ति ही तो ताड़का है तो आपने क्या समझा कि आप में नहीं रहती आप सब में रहती है कथा सुनी और ताड़का न पहचान पाए अपने जीवन में तो की कथा आपने सुनी करती है क्योंकि उस ताड़का के साथ तो आपने गठबंधन कर रखे हैं बड़े भारी प्यार प्रेम और मिलाप है हाँ। वो ताड़का इतनी बलशाली है कि घराली आती है तो घरवाले की बात मुझे सुनाती है घरवाला आता है तो अपनी प्यार दोनों में ताड़का बसती है कौन सा घर है कौन सा मन है जिसमें ये ताड़का माई नहीं रहती और सिर्फ ताड़का जीते हो उसी और जयराम भजन भी गाते हो बड़े अजीब लोग हैं जानते भी नहीं कि है क्या ये खुद भी नहीं जानते संसार के किनारे पर बैठा फकीर हूं फिर भी ताड़काओं के ही सुना करता हूं सुबह से शाम तक और पूछते हो कि राम जी ने ताड़का मारी थी अरे इसलिए मारी थी कि तू भी मार मारी क्या तुमने ताड़का ताड़का तो बड़ी सगी है हर राह जाते को ताड़का छेड़ लेती है मुझे बहुत मजा आता है सब कुत्ती की ताड़का भक्ति भक्ति ताड़का की और नाम राम भक्ति का क्या कभी हम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे कि हम ताड़का के भक्त हैं या के? और क्या कह रहे हैं किसे अभी मारो जैसे ही ये ताड़ना देने की मनोवृत्ति जगे उसे तुरंत मारो राम से अभी मारो यदि सांझ आ गई अर्थात प्रौड़ आ गई बुढ़ापा आ गया तो ये सड़ा स्वभाव ताड़का अब ना जाने वाला और रात आ गई तो 33 करोड़ जन्म इस सड़े स्वभाव के कारण तुम पीड़ाएं पाओगे अपमानित होगे, और बड़ी दुर्गंध जीनी पड़ेगी तुमको ये ताड़का है और इस ताड़का को गुरुकुल में छात्रों से कहता हूं हम सबको मारना होगा बल को अपने अपने मन की ताड़का मारो जब भी उठे तत्ण मारो क्या आज आप इस स्वभाव का अभ्यास करते हैं सुबह से शाम तक अकेले बैठते हैं तो भी ताड़काएं जिया करते हैं और यदि कह दूं कि भाई किसको जी रहे हो आपको बुरा लग जाता है जिस तालका को मारना है उसके साथ ही जिए जाते हो रागवे ताड़का ता तक्षण मारो और प्रभु लीला करके जो दिखा रहे हैं अध्यापक प्राइमरी क्लास में जब लीला करता है कहता है कबूतर से कहा तो लड़का क्या कहेगा नहीं कबूतर से कौआ कहूंगा या कबूतर से पपीता कहूंगा तो से काज ले करवाया है बच्चा पहले अध्यापक क्यों चिल्ला रहा है जिससे बच्चे उसका अनुसरण करें और पास हो जाएं? कर रहे हैं कि हम बच्चे भी अनुसरण करें अपनी अपनी तालका मारें और इस जीवन की राह में पास हो जाएं। या कि कोरे भजन गाए सोचो विचार करो कि तालका जिए जाते हैं राम भजन गाए जाते हैं ये कौन सी भक्ति है धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के और तबरा का वध करते हैं विश्वामित्र जी के साथ हमारी कथा उनके आश्रम की ओर बढ़ चलती है मार्ग में वो उनको नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं बला अति बला आदि विद्याओं का उदाहन करते हैं कि किस प्रकार इस बलवान मन को आत्मा के साथ जोड़ा जा सके इन सिद्धियों को अगर आप सोचते हो मंत्रों से पालोगे जड़ी बूटियों से निकाल लोगे तो बलिहारी है आपकी सोच की किस अति बलवान मन को किस प्रकार हम काबू में कर सकते हैं और आत्मास्त एक जीवन जी सकते हैं वो ज्ञान और विज्ञान ही बला और अति बला है हमारे गुरुकुल में आज की विद्या में छात्र तो है ही नहीं अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस यही सूत्र पहना करके मां बाप पढ़ने भेज रहे हैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय चमक रहे हैं मैं अभी विश्वविद्यालय से ही होकर आ रहा हूं तो वहां चलते चलते मैंने इतनी बात की थी मैंने महाभारत में आचार्य द्रोण द्रोण का अर्थ होता है कौआ चिड़ियों में सियाना है इसलिए आचार्य पद दे दिया और इस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना करी थी जिसमें अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया था फिर लौट के कभी बाहर नहीं आया और पता नहीं क्यों मुझे यूनिवर्सिटी से बड़ा डर लगता है ये चक्रव्यूह से देखते हैं हर साल देखता हूं कि बहुत से अभिमन्यु इसमें प्रवेश पाते हैं लौटता है एक भी नहीं है भी लौटता है वो युवा तुर्क है वो युवा नेता है हाँ। अभी मैं कभी बाहर निकलता पिछले तैतालीस बरस मैंने देखा नहीं है इस विश्वविद्यालय में भी पता नहीं क्यों आज भी कबीर को जंगल से आना पड़ता है पता नहीं क्यों नानक भी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता है क्यों ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय नहीं आते संत रविदास की यहां चली जाती है और राम को शवरी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मिलती वो उसे जंगल ही खोजने क्यों जाता है ये केवल द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह भर बनकर ये विश्वविद्यालय क्यों रह जाते हैं जाने क्यों सतही शिक्षा कि छात्र को हम ये भी न बता पाए कि तू कौन है तेरी जड़े कहां है और ये प्रकृति ये सचाचार में तुझे बनाया कैसे है आज किसी पाठ्यक्रम में नहीं है अभिमन्यु घुसेगा तो दस्यु निकलेगा बाहर अभिमन्यु नहीं लौटेगा बड़ी विचित्र विसंगति है जानता उनको अच्छा लगा होगा कि नहीं तो वे जाने लेकिन कह तो आया आश्रम की रक्षा करते हैं अब यज्ञ का हवा नहीं लगा दिया वेद पड़े हैं तो आंखों है। तो पहली बार समझ में आया आपको यज्ञ मूलता क्या है और उस प्रकार उसकी करते हैं मारीच और सुबाहु आते हैं सुबाहू को भी वो मार देते हैं और मारीच को बहुत दूर पीछे फेंक देते वो सौ भोजन दूर जाके गिरता है सुबाह तो पड़ ली सुबाह जो कुछ पाऊं मैं नीरों के लिए भर ला यह मनोवृत्ति है तुम्हारी सुबाहु तुम सबने चीता है और सुबाह कोई सगा मानते हो राम को नहीं पता नहीं फिर भी भजन क्यों गाते हो जो जितना बाहों में भर पाऊ वो अपनों के लिए बटोर लाऊ इसी असुर मनोवृत्ति को मैंने रामायण में शुभा उ और ये हम सब में व्याप्त है जब राम घटभ है तो सारे पात्र भी कथा भी घटघटवासी है और मारूच है मृग तृष्णा अतृप्तियों और इच्छाएं आत्मा दूर तो फेंक सकता है लेकिन आरंभ में मार नहीं सकता आज सब कुछ छोड़ के तुम राम के कदमों में बैठ जाओ पता नहीं मारी इस कौन सा रूप भर के फिर अतृप्ति इच्छाओं का आ जाए और तुम्हें तुम्हारी भक्ति से उठा ले जाए ये सारे पात्र हैं हमारे जीवन के अटिकल एनालिसिस ऑफ माई ओन इस रामायण और जिसने खुद को नहीं जाना उसने जग भी क्या जाना और जिसने अपने को नहीं जाना और अपने साथ धर्म पूर्वक अपने से नहीं जुड़ा अरे वो सगा किसका होगा खाली यही तो गाते फिरेंगे कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार मैं तुम्हारे साथ ईमानदार